सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर सावित्री को वरदान ऐसे निष्कामी व्यक्तियों को संसार में बार बार आना जाना नहीं पड़ता दिभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं सकामी वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समयानुसार पुनः भारत में लौट आते हैं द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है वे भी समय समयानुसार क्रमशः निष्काम भक्त बन जाते हैं और मेरे द्वारा उन्हें निर्मल भक्ति भी सुलभ हो सकती है यह निश्चित है सकाम ब्राह्मण एवं वैष्णव जन बहुत जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते साथ भी ज्योतिर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं उन्हें पुनः भारतवर्ष में आना पड़ता है जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्यत्र भी रहकर सदा अपने कर्तव्य कार्यों में संलग्न रहते हैं उन्हें शरीर त्यागने पर सत्यलोक प्राप्त होता है वे समय भारतवर्ष में जन्म पाते हैं अपने धर्म में निरत रहकर सूर्य की उपासना करने वाले ब्राह्मण सूर्य लोक में जाते हैं फिर उन्हें लौट भारतवर्ष में आना पड़ता है जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं वे दिव्य द्वीप लोक में जाते हैं आने जाने की परिस्थिति पुनः उनके सामने नहीं आ सकती अपने धर्म से विचलित न होने वाले शिव शक्ति और गर्भपति के उपासक व्यक्ति तत्त्व देवताओं के धामों में जाते तथा निश्चित अवधि के पश्चात पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं साध्वी अन्य देवताओं की उपासना करने वाले स्वधर्मपरायण ब्राह्मण विभिन्न लोकों में जाते हैं किंतु उन्हें पुनः भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ता है भगवान श्रीहरि की उपासना करने वाले अपने धर्म में निरत निस्काम, द्विज भक्त के प्रभाव से भगवान के परम धाम में चले जाते हैं जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, वे कामलोलुप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते वे अवश्य ही नरक में जाते हैं कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते अतएव चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निर विप्र को अपनी कन्या देने के फल स्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं साथ ही यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उससे दुग्ना फल प्राप्त होता है उन साधु पुरुष में में में यदि कामना हो, तब तो तो वे वे चंद्रमा के के लोक में जाते हैं। निस्काम भाव से दान करे, तो वे भगवान विष्णु परम धाम पहुंच जाते हैं गव्य दूध चांदी सुवर्ण वस्त्र धृत फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्र लोक में जाते हैं साधवी एक मनमंत्र तक वे वहां सुविधापूर्वक निवास करते हैं उस दान के प्रभाव से उन्हें सर्वोत्तम स्थान में निवास प्राप्त होता है पवित्र ब्राह्मण को सुवर्ण गौ और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्य लोक में जाते हैं वे भय बाधा से शून्य हो उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धन दान करता है वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और काल तक वहाँ वास करता है मुने वह पुण्यवान पुरुष भगवान के उस विशाल लोक में विपुल वास प्राप्त करता है पूर्व ब्राह्मण को गृहदान करने वाले पुरुष भगवान विष्णु के सुखदायी लोक में काल के लिए प्रस्थान करते हैं भगवान श्रीहरि का वह विशाल लोक महान श्रेष्ठ है वे उस लोक में उतने दिनों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान ग्रही के रजह गण हैं मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से गृह दान करता है अंत में उसी देवता के लोक में जाता है अपने घर पर दान करने की अपेक्षा राजभवन पर जाकर दान करने से चौगुना पवित्र तीर्थ में करने से सौगुना तथा किसी श्रेष्ठ स्थान में करने से दुगुना फल होता है यह ब्रह्मा जी का वचन है